यघुनाथकर्तनम त्र तत्र तत्र वि परिपूर्ण लोचनमारुति नमत राक्षक नाते च मधुर मधुरम स्वूप कर्मा च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रय्छ पर कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमारकः वेद वेद ब्रह्म भासता हृदय मम कूज राधु मधुराक्षर आविता शाखा वंदे वाकिकोकिल निगम कल्पतरोर्गल फलम शुक मुखादतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मोरहोरसि का भुवि भावुका तृणि सुनीतन सदा हरि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 हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरे गोविन्द जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नारायण नाराण द्वामौ पुष लोकेरस्ाक्षर एव अक्षरसर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्त पुषस्त्न् परुदात रियो लोक बिहर्ईर यस्माश्मी तोहम्क्षराद्तम अटोके वेदे चथि पुरुषोत्तमः नारायणः समित सीय संत वृंद भक्त भक्तवृंद एवं ब्रीमती माताओं गीता के पंद्रहवें अध्याय का अनुशीलन चल रहा है भगवान अपने तात्विक स्वरूप का स्वयं मुख से प्रतिपादन कर रहे भगवान यद्यपि वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है सर्वात्मा है तथापि जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उससे अतीत भी है भगवान की अनुगति पर विचार करना चाहिए और उनकी अतीतता पर भी विचार करना चाहिए सब में अनुगत भगवान है और सबसे अतीत भी अनुगत होते हुए भी समाशक्त नहीं है इसलिए कहने की आवश्यकता होती है कि अतीत भी सर्वाधिष्ठान स्वरूप भगवान है तो सर्वोपादान भी अधिष्ठान की अपेक्षा भी उपादान कहीं कहीं प्रबल होता है शुक्ति रजत सीपी में चांदी की प्रती का बोध हो जाने पर चांदी की अर्थक क्रियाकारिता विलुप्त हो जाती है लेकिन मृद मिट्टी का विज्ञान हो जाने पर भी घट के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी मृत्तिका की अर्थक क्रियाकारिता बनी रहती है इसलिए अधिष्ठान की अपेक्षा भी उपादान को प्रबल माना गया है यहां विशेषता यह है कि वेदांत वेद्य जो सच्चिदानंद तत्व है वह चरमोपादान होने के कारण अधिष्ठानात्मक भी है इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि जगत रजु सर्पवत्त है या मृद घटवत्त है दोनों प्रकार के दृष्टान्त जगत को लेकर चरितार्थ हैं। अगर रज्जु सर्पवत है तब निरुपाधि कब भ्रम सिद्ध होता है रज्जु का बोध होने पर सर्प की अर्थक क्रियाकारिता विलुप्त हो जाती है लेकिन मृतिकेटीव सत्यम के दृष्टि से किसी भी उपाधेय की अपेक्षा उपादान ठोस सत्य होता है और उपादान ही सत्य होता है न कि उपाधेय सत्य होता है परंतु मृदबोध हो जाने पर भी मृदघट की उपयोगिता अर्थात अर्थक क्रिया कार्यता बनी रहती है इसीलिए इसको पंच विद्यानंद स्वामी जी ने सोपाधिक भ्रम माना ब्रह्म के दो भेद हैं एक निरुपाधिक दूसरा सोपाधिक उपाधि का अर्थ क्या है जब तक मिट्टी में घट की आकृति है और जब तक दर्शन के करण का उपयोग है मृतघट के अधिगम का उपयोग है करण के माध्यम से तब तक, तक घटाकृति की प्रती होती रहेगी उसकी अर्थक क्रियाकारिता भी बनी रहेगी निरुपाधिक ब्रह्म उसको कहते हैं अधिष्ठान का बोध हो जाने पर फिर प्रतीयमान जो वस्तु या तत्व या पदार्थ उसका अस्तित्व और उसकी उपयोगिता दोनों का विलोप हो जाता है दृष्टान्त दिया जाता है रजु का, जो कि निरुपाधि का भ्रम के अनुकूल है मृदघट सौपाधि का ब्रह्म है ऐसी स्थिति में दोनों दृष्टियों से विचार करना चाहिए एक जगह अधिष्ठान है तो दूसरी जगह उपादान है अब हमारा काम तब बनेगा जब उपादान को अधिष्ठान का रूप दे दे <laughs> तो चरम उपादान अधिष्ठानात्मक होता है पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी सत्य है पृथ्वी की अपेक्षा जल जल की अपेक्षा तेज तेज की अपेक्षा वायु वायु की अपेक्षा आकाश वेदांत की प्रक्रिया को आगे बढ़ावे तो आकाश की अपेक्षा अव्यक्त कुटस्थ जिसको कहा अक्षर माया जो भी कहे और उसकी अपेक्षा भी ब्रह्म सत्य हो गया अब यहाँ पर संख्या प्रस्थान की अपेक्षा विलक्षणता लानी पड़ेगी वेदांत दृष्टि से उनके यहाँ जो त्रिगुणात्मक प्रधान है या त्रिगुणात्मक अभ्यक्त है जिसको हम त्रिगुणमयी माया कह सकते हैं वह पुरुष की या परमात्मा की शक्ति के रूप में स्वीकृत नहीं है योगियों के यहाँ पुरुष विशेष को ईश्वर तो माना गया जो कि क्लेश कर्म विपा काशय से परामृष्ट अछूता है लेकिन सांख्य की प्रक्रिया ही यहाँ पर योगियों को मान्य है पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर का अस्तित्व मानने पर भी उस ईश्वर की शक्ति के रूप में प्रकृति अमान्य योगियों के यहाँ भी और सांख्यो के यहाँ पुरुष की शक्ति के रूप में प्रकृति ग्राह्य नहीं है साथ ही साथ त्रिगुणमयी होने पर भी प्रकृति का एकत्व सिद्ध है और सांख्यों के मत में योगियों के मत में पुरुष का स्वभाव तो सिद्ध एकत्र तो नहीं है वस्तुतः देह के परिच्छेद से पुरुष में परिच्छेद भेद होता ही है पुरुष की अनंतता असंख्यता सिद्ध है उनके यहां जो असंख्य है वो एक का उपादान हो ही नहीं सकता इसलिए उनके यहां अचित पदार्थों में ही उपादेय उपादान भाव सिद्ध होता है उपाधेय का अर्थ है यहाँ पर उपादान कारण से निर्मित कार्य विशेष उपादान का अधिगम हो जाने पर भी जिसकी उपयोगिता शेष रहे उपादेय शब्द अध्यस्त शब्द से विलक्षण अर्थ देता है इस पर ध्यान देना चाहिए जिनको दर्शन प्रस्थान का बोध नहीं है उनके सामने अगर हम कहें कि अमुक वस्तु की उपाध्यता है इसका यह उपादेय है उपाधेय का अर्थ तो यही कहेंगे न उपयोगी है लेकिन कितना गंभीर अर्थ है उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है अर्थात तो वह कार्य जिसके उपादान का बोध हो जाने पर भी अर्थात जिससे वो निर्मित हुआ है जिसका वो परिणाम है उस तत्व का अधिगम हो जाने पर भी जिसकी अर्थक क्रियाकारिता विद्यमान रहे उसका नाम उपादेय है जिसकी उपयोगिता उपादान के बोध से भी निरस्त ना हो उसका नाम उपादेय है बहुत बढ़िया शब्द हो गया तो अब यहाँ पर काम तब चलेगा जब तो चरम उपादान के रूप में हम ब्रह्म को स्वीकार करें तो सुबालोपनिषद पैसोपनिषद आदि का आलम्बन लेंगे तो संख्यक प्रस्थान के अनुसार भी पहुँचते पहुँचते आकाश की से अहम तत्व तक अहम तत्व से महतत्व तक महतत्व से प्रकृति या अव्यक्त तक या प्रधान तक नाम भेद है कही प्रकृति कहीं प्रधान कहीं अव्यक्त लेकिन उस अव्यक्त का लय स्थान वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम ब्रह्म तत्व सिद्ध होगा महाप्रलय में वह भी ब्रह्म में विलीन होकर ही शेष रहेगा जिसका कोई लय स्थान न हो जो श्वेत अन्यों का साक्षात या परंपरा से लय स्थान हो वो चरम उपादान हो गया अब चरम उपादान जब मान लेंगे तो उसमें अधिष्ठान का लक्षण भी आकर समाहित हो जाएगा इस प्रकार से चरम उपादान अधिष्ठान है अधिष्ठान का अर्थ फिर क्या हुआ उपादान में और अधिष्ठान में एक रूपता लाने के लिए कितने अंशों में लक्षण का साम्य है इस पर विचार करना होगा तो जिसके बोध से कार्य के मिथ्यात्व तो का निश्चय हो जाए वो उपादान है वो अधिष्ठान भी है इतने अंशों में लक्षण साम्य है या नहीं मृत्यु के सत्यम घटादी कार्यो की अपेक्षा मिट्टी सत्य है एवं भी लगा लिया मिट्टी ही सत्य है वाचारम्भम विकारो नाम ध्येय यहाँ पर जब विचार करेंगे तो अध्यस्त ध्वनित है वाचारम्भो विकारो नाम ध्येयम विकार का अर्थ होता है कार्य जो कुछ कार्य है वह वाणी का विलास मात्र है नाम मात्र है अर्थात सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसमें अनुगत जो तत्व है उपादान तत्व उसको काढ़ लेने पर सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काढ़ लेने पर क्या होगा जो नाम मात्र होकर शेष रहेगा उसका नाम उपादेय हो गया अब यह जो लक्षण है वाचारह भणम विकारो नाम इससे तथ्य ध्वनित होता है अध्यस्त के ही दो भेद हैं एक अध्यस्त अध्यस्त के रूप में ही है दूसरा अध्यक्ष उपाद, उपादे के रूप में परिलक्षित वेदांत परिभाषा आदि में शास्त्रार्थ आया है कि जहाँ दो ही सत्ता को स्वीकार करते हैं परमार्थ सत्य और प्रतिभास सत्य प्रतिभाषिकी सत्ता पारमार्थकी सत्ता दो ही सत्ता स्वीकार करते हैं वहाँ हट्टस्थ रजत भी रजत है बाजार में जिनके यहाँ चांदी की बिक्री होती है उनके यहाँ जो चांदी है वो भी तो चांदी है और रजत भी चांदी है दोनों के स्वभाव में तो बहुत विलक्षण है सुक्ति का बोध हो जाने पर यहाँ जो हट्टस्थ रजत है उससे कोई आभूषण बना या कोई हाथ में धारण किए है गले में आभूषण धारण किए है रजत चांदी से निर्मित आभूषण है कोई माला धारण किए हुए है इधर सुक्ति रजत है तो सुक्ति का बोध हो जाने पर रजत की अर्थक क्रिया कार्यता विलुप्त हो जाएगी जब तक सुक्ति का बोध नहीं है सीपी का तब तक लोभी के मस्तिष्क में हृदय में हलचल पैदा होना स्वाभाविक है लेने की भावना उसके प्रति महत्व बुद्धि लेकिन सुक्ति का अधिगम हो जाने पर रजत के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है उसकी अर्थात क्रियाकारिता भी समाप्त हो जाती है अर्थात वो प्रभाव डालने में समर्थ नहीं रहता है लेकिन यहाँ जो हटस्थ रजत से निर्मित आभूषण है उस आभूषण के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर रजत के सत्यत्व का निश्चय हो जाने पर भी चांदी से निर्मित जो आभूषण है उसकी उपयोगिता तो बनी रहेगी जब तक उसमें आकृति है आकृति भंग नहीं है तब तक, तक उसका नाम आभूषण जेवर गहना है तो इसका उत्तर दिया गया यहाँ स्वभाव का अंतर है उसका स्वभाव ऐसा है इसका स्वभाव ऐसा है नयायिकों के यहाँ का कि दृष्ट पर आक्षेप किया गया कि आपके यहाँ <coughs> सत्य में कितने भेद हैं नित्य में कितने भेद हैं आपके यहाँ भी तो कोई क्षणिक पदार्थ है और कोई आकाश भी तो सत्य है दिक भी तो सत्य है काल भी तो सत्य है आत्मा भी तो सत्य है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु भी तो सत्य हैं ये सब तो महाप्रलय में भी रह जाते हैं एक क्षण भंगुर पदार्थ है तो सत्य में भी तो आपके यहाँ तारतम्य चरितार्थ है या नित्य में भी आपके यहाँ चारम चरित्त है तो वहाँ स्वभाव ही नियामक होता है इस दृष्टि से विचार करने पर विकारों नाम धेय मृत्यु के तेव सत्यम इस दृष्टि से विचार करेंगे तो क्या सिद्ध होगा कि वाणी का विलास ही कार्य होता है इसीलिए पंचदशी कार ने पंद्रहवे प्रकरण में इस श्रुति पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया वाचारम भणम विकारो नाम धेय मृत्यु के तेव सत्यम उन्होंने यह विचार किया कि वस्तु स्थिति है किसी भी कार्य से उसके उपादान को कर्षित कर लेंगे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तब क्या स्थिति बनेगी उपादान के अनुगत होने के कारण उसका अस्तित्व है उसकी उपयोगिता भी है दर्शन उपादेय का हो रहा है सचमुच में बोध किसका होगा उपादान का उपादेय गर्भित उपादान रजत का आभूषण तो यहां पर सिद्धवाद की वास्तव में उपादान को सूक्ष्म बुद्धि से कर्षित कर लेने पर कार्य जिसको उपादेय कहते हैं उसका न अस्तित्व सिद्ध होता है न उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है इस दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का प्रकृति से लेकर पार्थिवा प्रपंच तक जितने अनात्म पदार्थ हैं न किसी का अस्तित्व सिद्ध होता है न किसी को उपयोगिता सिद्ध होती है इसीलिए एक नियम वहाँ बताया था उससे ऊपर का यह है जल का दर्शन हुए बिना जल तरंग का दर्शन हो ही नहीं सकता है वास्तव में जल तरंग का होता ही नहीं है दर्शन जल के दर्शन में ही जल तरंग बुद्धि हो जाती है पृथक से जल तरंग का दर्शन हो सकता है लोहा और प्लास्टिक को हटा दें तो प्रत्यक्ष से माइक का दर्शन नहीं होगा तो माइक का दर्शन होता हुआ भी सचमुच में दर्शन तो हमको लोहार प्लास्टिक का ही हो रहा है वस्तु का दर्शन होते समय में विचार करें तो यहाँ पर तंतु का ही दर्शन हो रहा है तो भगवान के अतिरिक्त परमात्मा या ब्रह्म के अतिरिक्त उपादनात्मक अधिष्ठान के अतिरिक्त कार्य प्रपंच का किसी को दर्शन भी नहीं होता दर्शन का आरोप होता है मान्यता मात्र बनती है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है यजंत विधि पूर्वक अविधि का अर्थ यहाँ पर अज्ञान विधि का है ज्ञान यहाँ विधिक अर्थ ज्ञान है अविधि का अर्थ अज्ञान उपलक्षण है सब मेरा ही यजन करते पर इस तथ्य को जानते नहीं सब मेरा ही दर्शन करते है इस तथ्य को जानते नहीं सबके नाम मेरे ही नाम है सबके रूप मेरे ही रूप है सबकी लीला मेरी ही लीला है सबके धाम मेरे ही धाम हैं, किसी का यजन करें तो मेरा ही यजन है किसी का दर्शन करें तो मेरा ही दर्शन है लेकिन अविधि पूर्वकम इस रास्ते को नहीं जानते इसलिए भवबंध का निवारण नहीं होता तब यहां विचार करने की आवश्यकता है कल बताया गया यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है मनसो मन प्राणस्य प्राणम कल भी परसों भी उदाहरण दिया गया एक नियम यह आनंद जी की टीका कंशीलंकर है तो दोनों तथ्य इस श्लोक के माध्यम से प्रकाशित है यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है जैसे मन से अवच्न चैतन्य का नाम मन ही हो गया प्राण से वक्षण चैतन्य का नाम प्राण ही हो गया प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख तुम राम तुम ताज़ी जी ग्रीह, नहीं सुहात गृह तीन ही विधाता वाम अब यह कोष का वर्णन है प्राण प्राण के प्राणों के आप प्राण है या प्राण के भी आप प्राण है जीवन जी के कार है मन के भी आप मन हैं, विज्ञान के भी आप विज्ञान है मनोमय कोष विज्ञानमय कोष को जीवन कहकर तुलसीदास जी ने गुम्फित कर दिया प्राण प्राण के ऊपर है सुख के सुख बीच में रह गया मन के मन और बुद्धि की भी बुद्धि उसको ले लेना चाहिए मन के भी मन आप हैं, विज्ञान के भी विज्ञान आप है सुख के भी सुख आप है इसका अर्थ क्या हो गया इसका अर्थ यह हुआ कि यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन होता है सचमुच में जब कोई माइक कहता है तो उसका अर्थ क्या होता है माइक के आकार में परिलक्षित परमात्मा इसीलिए ब्रह्माकार वृत्ति टूटती नहीं ना ब्रह्मादि की क्षणार्धम न तिष्ठंति वृत्तिम ब्रह्ममयिम बिना इतना अभ्यास परिपक्व होना चाहिए माइक कहने पर सामान्य व्यक्ति को इस यंत्र का ज्ञान होगा लेकिन यदव छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है इस नियम को अगर क्रियान्वित कर दें तो अभ्यास की घनता चाहिए तो माइक कहने पर किसका ज्ञान होगा माइक का भी जो माइक दो प्रकार की प्रक्रिया होती है एक क्रमिक प्रक्रिया पूज्यपाल स्वामी महाराज कहा करते थे वानप्रस्थों के लिए जहां श्रीमद् भागवत आदि में साधना का वर्णन आया है उनके लिए फिर लय की प्रक्रिया क्रम से उपादान की प्रक्रिया साधना में कई उपादान की प्रक्रिया होती है कई अध्यस्थ की और जहां पर परमहंसों को ध्यान का उपदेश दिया गया है या परमहंस लोग जो ढंग से ध्यान करते हैं उसका वर्णन आया है वहां पर क्या करते अधिष्ठान और अध्यस्थ के दृष्टि से विचार करते क्या अर्थवा जल में तरंग भी है बुदबुद बुद भी है फेन भी है एक प्रक्रिया यह है कि फेन का लय बुदबुद में करें या बुदबुद बुद का लय फिर तरंग में करे और तरंग का लय फिर किस में करे जल में कर दे अथवा यूं कहें कि मृत घट मिट्टी से बने हुए घट का लय पिंड में करें मृत पिंड में कप, वो भी बाद में कपाल द्वय में करें ऐसा जोड़ते हैं ना वहां पर मिट्टी से मिट्टी के दो कपाल को जोड़ देते हैं घट बन ऐसा नीचे का ऐसा ऊपर का ऐसा ऐसा तो अब घट को हम लय की प्रक्रिया से कैसे बोलेंगे घट के मूल में कपाल द्वय घट का पर्यवसान हो गया कपालक में कपालक का पर्यवसान हो गया पिंड में पिंड का पर्यवसान हो गया मिट्टी में और सीधे कह दिया तो मृत्यु के तेव सत्यम बीच की घाटी छोड़ दी क्योंकि जिस मिट्टी में पिंड अध्यस्त है उसी मिट्टी में कपालक भी अध्यस्त है उसी मिट्टी में घट भी अध्यस्त है तो घट को मिथ्या कहने का अर्थ क्या हो गया वो कपाल पिंड के सहित घट मिथ्या है तो ये गई अध्यस्थ की प्रक्रिया अध्यस्थ की प्रक्रिया और उपादान की प्रक्रिया दोनों एक झटपट कह देंगे तो मृत्यु के अत्यवस्यम लेकिन वो लयकी प्रक्रिया से बोलेंगे तो घट का पर्यवसान कपाल दपाल द्वय का पर्यवसान पिंड पिंड का पर्यवसान फिर चूर्ण भी कर सकते हैं चूर्ण चूर्ण का पर्यवसान फिर मिट्टी कर सकते हैं मिट्टी का पर्यवसान समष्टि पृथ्वी मृदघट बोलते हैं ना, मिट्टी का अर्थ यहाँ पर है पृथ्वी का वो अंश जो दो चार किलो जिसके योग से जिसको घट का रूप दिया गया हो समी मिट्टी का नाम हो गया पृथ्वी और व्यष्टि पृथ्वी का नाम हो गया मृत्यु मिट्टी एक हो गई लय की प्रक्रिया अब यह प्रश्न उठता है कि कोई भी वस्तु है वहाँ अस्थि भात प्रिय की अनुगति है किसी भी वस्तु को हम साक्षात मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। संघटा, अब उस घट को हम मिट्टी का रूप दे मिट्टी को जल का जल को तेज का तेज को वायु का वायु को आकाश का फिर आकाश को हम का हमको महत्व का महत्व को व्यक्त का फिर सत्य इतनी लंबी प्रक्रिया होगी वो भी आवश्यक है ये जो प्रक्रिया का अनादर करते हैं ना आधुनिक वेदांती, इससे बहुत घाटा होता है क्योंकि श्री गोविंदानंद जी को बताया होगा आपने, कम से कम हिंदी योगवासी संस्कृत साहित्य हिंदी योगवाषित तो हमने ऋषिकेश में छासठ में पढ़ा हिंदी नवल किशोर प्रेसित दो खंडो में प्रकाशित पटियाला में किसी पंडित जी ने राज परिवार को सुनाया था वो ग्रंथ का रूप दिया गया था वही मेरे पास था पचास बार हमने योगवासी पढ़ा होगा कम से कम वहां निमसारण पंचदशी पढ़ने का अवसर यहाँ आए प्राप्त हुआ पूज्य गुरुदेव सब ने पंचदशी पढ़ा प्रक्रिया भी भगवत कृपा से सदी हुई है और सिद्धांत तो पहले से सदा हुआ है लेकिन प्रक्रिया पढ़ने पर या बोध हुआ कि बाल से खाल निकालना वो तो बिना प्रक्रिया के संभव नहीं द्रुत अपवाद जिसका नाम हमने रखा है अधिष्ठान की प्रक्रिया द्रुत अपवाद की है अत्यंत उच्च कोटि का साधक हो पचा सकता है नहीं तो पांच कोषो में किसी एक कोष को आत्मा मान लेगा एक, एक घाटी का हवाई जहाज से उड़ान भर के झटपट पहुंच सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस से लेकिन जब पैदल चलते हैं तब या तो मान लीजिए साइकिल से चलते हैं तब प्रत्येक घाटी का विशेष रूप से ज्ञान होता जाता है साइकिल की अपेक्षा भी अगर पैदल ही चले तब प्रत्येक घाटी का ज्ञान ये पैदल चलना या तक मान लीजिए साइकिल से चलना अब मोटरसाइकिल से चलना <laughs> फिर हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से उड़ जाना सारी दूरी तो तय कर लेंगे लेकिन कहाँ क्या चीज है कुछ पता नहीं चलेगा इसीलिए ये जो प्रक्रिया भाग है ये साइकिल की यात्रा है या पैदल यात्रा है इसका बहुत बड़ा महत्व है वास्तव में तीर्थ यात्रा तभी मानते हैं ना जब पैदल जाए गंगा जी तक कोई चप्पल पहन के चला जाए असमर्थता नहीं है तो कार से चला जाए नहीं राजनेताओं को मालूम है जो जो राजनेता हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ पहुंच गए उनकी कोई कामना पूरी नहीं हुई बिल्कुल नहीं आज भी नहीं होती इसलिए वो परि पांडे के नीचे जिनको यह रहस्य मालूम मैं वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर नीचे तक फिर आगे कार से जाते हैं पैदल वालों को और लाभ होता है तो हमने संकेत किया ये प्रक्रिया भाग का अनादर नहीं करना चाहिए क्या होता है बुरा न मानव होली है द्रुत अपवाद की जो शैली है झटपट किसी भी वस्तु कितना लंबा जो अब मृत्यु के संघटा घटा सन घटा माने घट है में सत हुआ ना उस सत में घट मिथ्या है बात बन जाएगी कहने से अब घट के मूल में मिट्टी मिट्टी के मूल में पृथ्वी पृथ्वी के मूल में पानी पानी के मूल में प्रकाश प्रकाश के मूल में पवन पवन के मूल में आकाश और न लंबा बढ़ा में तो आकाश के मूल में अव्यक्त प्रकृति या माया माया के मूल में ब्रह्म उसको सत कहते हैं अब यहाँ पर सन में जो सत में हमने सीधे घट को अध्यस्त कर दिया तो बहुत पूरा होगा जिसको इतनी घाटी का ज्ञान नहीं है इसीलिए भगवान ने क्षेत्र का जब वर्णन करना चाहा तो महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अव्यक्त इंद्रिया दसाई कंसा पंच चंद्रिय गोचरा ये संक्षोक्त चौबीस अचित पदार्थों का नाम लिया या नहीं नहीं तो सीधे कहेंगे शरीर मिथ्या है किसमें मिथ्या है ब्रह्म में हो गया मिथ्या कहने से कोई मिथ्या हो जाता है एक बुद्धि महिला थी 108 सौ आठ वर्ष की कानपुर में तो जहां उसके घर में हम ठहरे हुए थे तो ये जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं न व्यक्ति अवृद्धा हो जाती है तो बच्चों के लिए खिलौना बन जाते व्यक्ति उनकी स्मृति अगर तो पोते पोती ने विनोद किया वो किसी नेता की धर्मपत्नी थी पति उसके चल बसे थे, पुत्र थे तो हम लोग ये सब प्रसाद पा रहे थे मैं प्राय बैठ के पबाता हूँ तो लोगों ने हसाने के लिए कहा कि पोती है ये दादी जी है पोती ने और पोता ने विनोद किया दादी जी यमराज के दूत आए हैं आपको लेने <laughs> अब उनके लिए विनोद तो नेता की पत्नी थी उस मोहल्ले में उसके पति का वो भी आजकल जैसे बनाते प्रतिमा भी लगा दी थी किसी ने कहा कि भगा दे डांट के गेटकीपर को कहा भगा वो भागने वाला नहीं है यमदूत है यमदूत अब कुछ को उसको पता ही नहीं अरे तो दो चार रुपया दे दे घूस भी देते हो नेता की पत्नी जी दो चार से मानने वाला नहीं दस दे दे अरे सौ दे दे किसी तरह उसको भगा उसको टिकने मत दो अब बच्चों के लिए खिलो ना और न यमदूत धरें ना कुछ उसके दिमाग में क्या गाली दे के भगा दो पीट के भगा दो या रुपया दे के भगाओ भगाओ किसी तरह इससे क्या काम बना यमदूत भग जाएंगे कोई डंडा दिखा देगा या रुपये का नोट दिखा देगा तो यमदूत भर जाएंगे जब कोई लेने आएगा <laughs> इसी वृंदावन की कथा है नाम नहीं लेंगे या ले भी लें श्रीनाथ जी थे कथा बातच और एक थे राधे राधे श्याम सुंदर हमने कथा सुनी श्याम सुंदर जी की कथा उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी और दोनों हरिबा महाराज का अनुग्रह पात्र तो किसी ने श्याम सुंदर जी का दर्शन तो नहीं किया था तो राधे राधे प्रवचन में बीच में बोलते हैं ये प्रसिद्धि वो आए वृंदावन पहुँचते पहुँचते श्रीनाथ जी के पास पहुँच गए श्याम सुंदर जी कहाँ हैं मैं ही तो हूँ उन दिनों श्याम उन दिनों श्रीनाथ जी की कथा जमी नहीं थी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी वो चले गए अब प्रवचन में उनको तो अभ्यास नहीं था राधे राधे कहीं यहीं छिपे होंगे आ ही रहे होंगे ये सब जो बोलते थे श्याम सुंदर तो लोगों ने कहा क्या बात है जो कुछ अब यहाँ पर सचमुच में जो श्याम सुंदर जी थे इसको पता लगा तो कि ये श्याम सुंदर बन के चला गया तो वो क्यों छोड़ने वाले वो पहुंचे यमराज को दूत जब लेने आएगो तो श्याम सुंदर बन के तुम्ही को जाना हो <laughs> फिर मेरे पास आके श्याम जी ने कहा देखिए श्रीनाथ ने श्रीनाथ जी ने कहा श्रीनाथ ने श्याम सुंदर बन के कथा कह दी अब समझने में और समझ में नहीं आता कि जब यमराज का दूध मुझको लेने आएगा तो उस समय वो श्याम सुंदर बन जाएगा श्रीनाथ यही बात है इसका मतलब क्या यमराज के दूध किसी को लेने आ गए दंडा का भय दिखाकर पैसे का लोभ देकर भगेंगे अज्ञान क्या इतने से कट जाएगा सारी प्रक्रिया की घाटी पार कर ले अब तब जब उसके सामने कहेंगे सन घटा सन, पता, सन, सन तो समझ जाएगा तो प्रक्रिया की घाटी जिसके जीवन में तय नहीं है ठीक ढंग से अभ्यस्त नहीं है उसके सामने कह दे कि घट में क्या क्या समझेगा इसीलिए हमने संकेत किया यदिन्न चैतन्य होता है तन इस नियम को धारण करें मांडुक कारिका मांडुक उपनिषद का भाव है जितने नाम हैं भगवान के नाम हैं या नहीं जितने नाम हैं है वाकार, उकार मकार पदार्थों के जितने नाम हैं वह के विलास हैं सूक्ष्म पदार्थों के जितने नाम हैं प्रणव घटित ओंकार के विलास हैं कारण पदार्थों के जितने नाम है मकार के बिलास के है तो विचार करने पर सभी नाम सभी रूप सभी लीला सभी धाम भगवान के ही सिद्ध होते हैं लेकिन हमने कहा कि यदवच्छिण चैतन्य होता है तन नामक होता है यह जो तथ्य है सदा हो कोई भी नाम ले लें तो भगवान का ही बोध होगा घट बने घटावक्षिण चैतन्य घट से उपहित चैतन्य तो यदवच्छिण चैतन्य होता है तन नामक होता है जिसका उच्चारण किया जाएगा, जिस पदार्थ का संकेत किया जाएगा उसमें जो अनुगत अस्थि भात प्रिय रूप सच्चिदानंद तत्व है उसी का अधिगम होगा एक नियम यह आनंद गिरी जी ने दूसरी बात यह कही और मधुसूदन सरस्वती जी ने उस आनंद गिरी जी के भाव को आत्मसात कर लिया कि यहाँ पर दो पुरुष का नाम लिया गया द्वाभिम पुरुषों के क्षर चाक्षर ये पुरुष तो यह है नहीं पुरुष का होता है पूर्णत्वाद पुरुष है पूर्णता तो इनमें नहीं है पूर्ण मदा पूर्ण का अर्थ भी इसी लगेगा ये कहाँ पूर्ण है जो तो क्षर है क्षर वस्तु को पूर्ण कैसे कहेंगे और जो विकार युक्त है जिसका परिणाम क्षर है उसका नाम अक्षर है उसमें भी तो पूर्णता का लक्षण नहीं चरता अर्थ होता पूर्ण की उपाधि होने के कारण इनका नाम पूर्ण है पूर्ण के उपाधि होने के कारण बहुत अच्छा उदाहरण है आजकल तिवारीन नहीं बोलते तिवारी ही बोलते तिवारी जी की पत्नी तिवारी आजकल पहले हम लोग तिवारीन कहा करते थे अब तो चिर माताएं तिवारी मिश्र की पत्नी मिश्र और शर्मा की पत्नी शर्मा और सिंह की पत्नी सिंह माताओं में भी बड़ा परिवर्तन आ रहा आप लोगों को छोड़कर अभी हम हरियाणा में थे पंजाब में थे पंजाब में पासी जी के गांव में एक एम थी हमें क्या मालूम एक एम बैठी थी पुरुषों की पंक्ति में इधर माताओं की पंक्ति में नहीं उसके साथ कोई उसके होगी बाद में परिचय दिया गया तो लग तो समझ में आया कि पार्लियामेंट की सदस्य है तो हमने सोचा पहले तो, तो अच्छा हुआ कि बोले नहीं पहले लगा कि सबके सब, सब पुरुष हैं इधर बैठे हुए यहाँ क्यों दो महिला बैठी हुई है ये लगा कि ऐसा तो नहीं लगता कि पढ़ी लिखी नहीं है कोई रहस्य होगा चुप रहो अपमान हो जाए लेकिन वो जान बूझ के पुरुषों के बीच में बैठी थी तो हमने सोच लिया कि कैसे एमपी होगी माने उसको माताओं के बीच में मैं कहीं स्त्री न सिद्ध हो जाऊं, ये ग्लानी का भाव था या नहीं उसकी सारी शक्ति अब उसका क्या होगी उसको हमने बोलने के लिए भी समय दिया पोल पट्टी नहीं खोली लेकिन सारा उसका इतिहास मेरे सामने आ गया या नहीं इसको पुरुष के बीच में बैठने से मैं पुरुष गिनी जाऊँगी तो माताओं के लिए कभी कुछ काम कर सकती है और जो माताएं अपने बेटी को कहते हैं बेटे इधर आना ग्लानी पैदा करती है या नहीं मनोविज्ञान की दृष्टि से वो लड़की कभी विकसित होगी उसके मन में ग्लानी होगा काश कदाचित में पुरुष होती बालक होता होती यही होगा ना अपने आप ये जो माताएं हैं अपने को हीन सिद्ध करने का सारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। बाद में दोष दे देती हैं पुरुषों पर तो बड़ी विचित्र बात यहाँ पर इसीलिए कहा गया तिवारी की पत्नी तिवारी उदाहरण यही ठीक का, शर्मा की पत्नी शर्मा तो पूर्ण की उपाधि का नाम पूर्ण इसीलिए पुरुष कह दिया गया पुरुष जो है सचमुच में कौन है परमात्मा का नाम ही पुरुष है उसकी ये दो उपाधिया हैं अक्षर और क्षर नीचे से क्षर और अक्षर इसलिए इन दोनों की अपेक्षा उनको पुरुषोत्तम कहा गया पुरुष का अर्थ ही पुरुषोत्तम हो जाता है पुरुष के लिए ही पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हो जाता है कैसे दो की अपेक्षा से उसका नाम पुरुषोत्तम है अपने आप में वह पुरुष है बात हो गयी ना पुरुष में पुरुषोत्तम में कोई भेद नहीं है जब हम पुरुष के रूप पुरुष की उपाधि का वर्णन करेंगे तब हम कहेंगे कि माया और कार्य अर्थात व्यक्त और अव्यक्त ये भी कह सकते हैं तो कारण रूप उपाधि माया कार्य रूप उपाधि अक्षर अक्षर और अक्षर को उपाधि के रूप में देंगे इन दोनों को पुरुष का भी व्यंजक संस्थान उपाधि के रूप में अंकित करने पर पुरुष का नाम हो जाएगा पुरुषोत्तम तत्व जो पुरुष तत्व है वही पुरुषोत्तम है लेकिन दोनों पुरुषों से अतीत पुरुषोत्तम कहने की क्या आवश्यकता है दोनों को पुरुष मान लिया उपाधि को तब उसको कहना पड़ेगा पुरुषोत्तम ये कौन सी संख्या कौन सी शैली है माया संख्या तुरियम भगवान शंकराचार्य तुरीय त्रिशु संततम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भागवत के कारद का वचन है तुरियम त्रिशु संततम भगवान शंकराचार्य ने मांडू कारिका के मंगलाचरण में कहा माया संख्या तुरियम तुरीय का अर्थ होता है चार चौथा तुरीयम कि माया संख्या तुरयम शांतम से मद्वेतम चतुर्थम मनते मांडू के उपनिषद सातवां मंत्र ना चतुर्थम कहा गया जो चतुर्थ है उसी का नाम तुरिन एक विचित्र बात है तुरीय और तुरीय में कोई अंतर नहीं है विवक्षा वसा जो तुरिय का अर्थ है वही का अर्थ है उदाहरण के लिए जब का अंतर कर समाधिक मांडूक उपनिषद की शैली में सुसुप्ति में का अंतर समाधिकंतर्भाव कर देंगे सुसुप्ति में, में तब आत्म का नाम हो जाएगा तुरय तूरीय का अर्थ होता है चौथा जाग्रत, एक स्वप्न दो सुसुप्ति तीन अवस्था के हम तीन ही भेद मानेंगे और समाज का अंतर्भाव पृथक कर देंगे सुसुप्ति में समाज की गणना पृथक से नहीं करेंगे जैसे मनोराज्य का अंतर्भाव हम कर देते हैं स्वप्न में नहीं मनोराज्य भी पृथक से अवस्था हो जाए तो तीन अवस्था में जो सुसुप्ति है उसी में समाज का परवसान कर देंगे अंतर्भाव कर देंगे तो आत्म तत्व का नाम हो जाएगा तुरी अगर हम समाधि को पृथक से एक अवस्था का रूप दे देंगे तब तो और तो हो गया क्या विवक्षा वसा वशा समाधिक अंतर्भाव सुसुप्ति में करने पर जिस चैतन्य का नाम तुर रखा गया उसी चैतन्य को समाधि की पृथक से गणना करने पर अब तुरी तत्व तो हो गया तुरीय वस्तु चौथी तु अवस्था तो तुरी जिसको पहले कहा था उसी का नाम हो गया तुरिया तुरीयातीत और जब वहां पर कहा गया एक में वित्वीय तो, तो एक ही है या, चार नहीं है तो जब हम कारण और कार्य और कार्य के भी दो भेद लेते हैं स्थूल सूक्ष्म इसीलिए नेति नेति दो बार है योग वा में एक काशी के पहले ही जहाँ से श्री गंगा जी उत्तर उत्तरवाहिनी होती है वहाँ पुजूरियाबाजी महाराज को बहुत उत्कट तीव्र उत्कंठा हुई तत्व साक्षात्कार की तो हमने जा दर्शन किया उस स्थान पर बाटी और क्या क्या बने भी थे वहाँ पर हम लोग गए अभी भी देहात है जंगल खेतों के बीच में गंगा के तट पर वहीं से गंगा उत्तरवाहिनी होती उन्होंने बोध प्राप्त करने की भावना से शिवलिंग को जकर लिया इसे पकड़ लिया वहाँ से एक श्लोक प्रादुर्भाव हुआ प्रकट हुआ जिसमें नेति नैति नेति तीन बार प्रयुक्त है तो राम मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ में हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस श्लोक को उद्धृत किया पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कहते थे कालांतर में वो श्लोक योग में मिला उसका स्थल मुझे नहीं मालूम पूजपाद गुरुदेव ने उस श्लोक को उद्धृत किया है वहाँ तीन बार नैति नेति नैति तीन बार कैसे होगा जब कार्य प्रपंच को हम दो भागों में विभक्त कर लेंगे स्थूल और सूक्ष्म स्थूल शरीर भी कार्य सूक्ष्म शरीर भी कार्य है तब तीन बार नीति कहना पड़ेगा नैति नेति नेति जब कार्य प्रपंच को स्थूल सूक्ष्म विभाग नहीं करेंगे कार्य मात्र ले लेंगे तब दो ही बार निषेध से काम चल जाएगा नैति नेति अब जब हम महाप्रलय की दृष्टि से विचार करेंगे सदैव सौम्य दमग्रसित एक द्वितीय एकम महाप्रलय में तब उसका नाम एक ही रहेगा या तुरी कहाँ से होगा तुरत से होगा दूसरा भी नहीं होगा तीसरा भी नहीं होगा विवक्षा बसात है या नहीं तो हम पुरुषोत्तम तत्व को पुरुषोत्तम पुरुष को ही पुरुषोत्तम कहते हैं तब जबकि उसकी उपाधि की पृथक ऐसी गणना कर लेते हैं उपाधि भी दो मान लेते हैं एक अक्षर कोटि की माया कोटि की और एक कार्य कोटि की क्षर कोटि की इन दो उपाधियों की अपेक्षा से उसको पुरुषोत्तम कहना पड़ता है वास्तव में पुरुषोत्तम में जब पुरुष शब्द है पूर्णता का वाचक है अप्रोक्ष अपरो, प्रत्येगात्मा का वाचक है पूरी साइना से प्रत्येगात्मा पूर्णत्वा से परब्रह्म दोनों की एक रूपता पुरुष की निरुपति से सिद्ध है लेकिन उस पुरुष को ही पुरुषोत्तम हम तब कहते हैं जब उपाधि का अंकन पृथक से होता है इस प्रकार से दो नियम यद वक्षण चैतन्य होता है तद नामक होता है ये उपाधि की प्रधानता तो क्षर की उपाधि जिसको प्राप्त है वो पुरुष भी क्षर और अक्षर की उपाधि जिसको प्राप्त है अक्षर ऐसा है कल्पना कीजिए जो विपरीत उदाहरण है स्त्रैण हो स्त्रैण हो उससे कुछ नहीं पूछा जाता उसकी पत्नी को पूछ के सारा काम कर दिया जाता इनका समर्थन हो गया उनका तो है ही यही होता है यह या नहीं जो पति पे छाई हुई कोई देवी हो यशमैन हो तो उसके घर में क्या उनसे पूछ लिया ना हो गया वो तो हाँ कर ही देंगे मान वो पृथक से होता ही क्या इसी प्रकार से नीचे से चलता है ऊपर से किनकी पत्नी है उनकी पत्नी उनकी पत्नी और कौन है पूछिए मत जो ये है वही वो है इसका मतलब क्या होगा इनको पटा लीजिए इनसे कोई बात तय कर लीजिए इनके पति देव तो यशमैन है हाँ वो तो कभी खंडन करते नहीं अच्छी बात है पत्नी अनुकूल है सनमार पर ले जाती है तो अच्छा है अगर कोई पति पर नहीं चल रहा है पत्नी सनमार पर ले जाती है पत्नी में आसक्त है तो पत्नी ने तो उसके जीवन का काम बना ही दिया नार सिखावन करश ने कहा ना करश का ना वहां कहा गया तुम्हारी स्त्री तुम्हारी पत्नी तो ठीक तो तो राय दे रही थी क्यों नहीं माना तो कहीं कहीं स्त्री की राय भी माननी चाहिए अगर अनुकूल राय देती है तो सन्मार्ग पर ले जाती है तो केवल दृष्टांत में तात्पर्य माताओं के समीक्षा में तात्पर्य नहीं है तो उसका अर्थ हुआ ना इसी प्रकार उपाधि के अनुरूप उपहित की संज्ञा हो गई क्षर अक्षर और उपहित के अनुरूप उपाधि की संज्ञा हो गई पुरुष दोनों विधा है या नहीं पुरुष शब्द भी है और क्षर शब्द भी अक्षर शब्द भी है जब हम परमात्मा को अक्षर कहेंगे परमात्मा को अक्षर कहेंगे तब क्या हो गया उपाधि के अनुरूप उसका नामकरण हो गया तब वहाँ पर नियम कौन सा चरितार्थ हुआ यद अच्छि चैतन्य होता है तन नामक होता है जब इनको हम पुरुष कहेंगे तब क्षर को भी पुरुष कहा गया अक्षर को भी पुरुष कहा गया और पुरुष को अक्षर भी कहा गया अक्षर भी कहा गया जिसका अर्थ क्या है उपाधि की प्रधानता से पुरुष का नाम भी अक्षर हो गया उपाधि के प्रधानता से पुरुष का नाम भी अक्षर हो गया लेकिन क्षर का नाम भी पुरुष हो गया द्वाविम पुरुष हो लोग के और अक्षर का नाम भी पुरुष हो गया क्यों हो गया उपहित के अनुरूप नाम दोनों होता बेटे जो होते ना क्या कौशल्यानंदन भी है दशरथ नंदन भी है दोनों प्रक्रम चलता है इसी प्रकार से विचार करने चाहिए यह व्यवहार भी जब घर में आवे तो गृह का चलना चाहिए पहले था ना आज का गृह मंत्रालय लुप्त हो गया मालूम है मैं कोई भी देवी गृहमंत्री बनकर नहीं रहना चाहती दोनों ही प्रधानमंत्री घर टूट रहा है कोई भी देवी गृहिणी बनकर गृह मंत्रालय को संभालने के लिए तैयार नहीं है वो भी बैंक में सेना में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अंत में बच्चों का क्या होगा धाई और सेवक के पाले हुए जो बच्चे होंगे वो कर्कश होंगे माता पिता कभी भक्त बनेंगे पीढ़ी का क्या होगा वंश परंपरा का क्या होगा इस और में ये भी तो ध्यान देने की बात है तो यहाँ लीजिए जब गृह घर में आ गए तो उनका चलेगा भाई चौका चूल्हा सब उसका विभाग है गृह मंत्रालय है तब फिर क्या हो गया अक्षर नाम हो गया पुरुष का तब क्या नाम हो गया अक्षर नाम हो गया पुरुष का ठीक है एक जगह बेटी बेटे का काम की राय ली जाएगी एक जगह पत्नी की राय ली जाएगी हो गया नहीं तो क्षर एक जगह हो गया अब क्षर नाम हो गया ये व्यवहार चलाने की बात है और किनके बेटे हैं, किनकी पत्नी है अमुख्य हैं, तो वहां क्या हो गया पुरुष नाम हो गया ये जो ये मैंने क्यों कहा मेरे पढ़ाने का ढंग बोलने का ढंग ऐसा क्यों है पढ़ाने का भी हमारे पूजे गुरुदेव ने जो हमको पढ़ाया जो पाठ चल रहा है उसके एक एक अक्षर का एक एक शब्द का भी ज्ञान हो वाक्य का भी ज्ञान हो तात्पर्य का भी ज्ञान हो अब व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया का भी ज्ञान आजकल मुझे कष्ट इस बात को लेकर है कि जो वेदांत पर प्रवचन भी करते हैं व्यवहार में उस दर्शन को उतारने में बिल्कुल समर्थ नहीं ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई से विष निकला विश्वविद्यालय की पढ़ाई से यह विष निकला कि दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक और स्नातक भी या आधुनिक ढंग से जिन्होंने वेदांत आदि पढ़ा है भागवत इत्यादि पढ़ा है उनमें वो क्षमता नहीं कि दार्शनिक जो सिद्धांत हैं व्यवहार में लाके दिखावे व्यवहार में लाके दिखावे तो शासन किसका चले इन लोगों का चले पोप जी का शासन भारत में चले इन सब चले इसका मतलब क्या है हमारी ये न्यूनता है कि हम दर्शन को विज्ञान और व्यवहार तक पहुंचा नहीं पाते दर्शन विज्ञान और व्यवहार में एक रूपता साधने की विधा तो हमारे यहाँ है लेकिन आजकल कठिनाई है एक कोई थे पढ़ने आते हमसे कैलाश से अभी तो बाईस अभी तो नौ प्रांत के व्यक्ति पढ़ने आए थे अब तो वृंदावन नौ प्रांत के व्यक्ति पढ़ने आए थे एक धोनी नौ प्रांत के व्यक्ति पढ़ने आए कहीं पंखा चल रहा था एक संत थे इन्होंने संकेत में कहा कि पंखा चल रहा है जरा उठे नहीं इन्होंने उनको कहा भी नहीं संकेत तभी उठ बंद किया ये चीज मेरे पास आई मुस्कुरा के इन्होंने कहा माने उस संत के मन में था अगर हम पंखा बंद कर देंगे तो सिद्ध नहीं सिद्ध होंगे ना ऐसे संतों से राष्ट्र चलेगा हाँ। ऐसे संतों से राष्ट्र चलेगा तो ये, ये जो स्थिति है दर्शन को व्यवहार में उतारने के विद्या ही विलुप्त है प्रवचन करते रहो क्या होगा इसलिए और अभी बुरा न माने ये तो झकझोरने वाली बात भी कभी कभी समय भी हो गया मैं भी यहाँ बहत्तर से बोल रहा हूं पहले तो दस बारह महीने बोलता था फिर दस महीने दो महीने कुछ गुरुदेव से पढ़ने जाता था अब साल में कम से कम चौदह दिन बोलता हूँ यहाँ का कोई सोता काम देगा राष्ट्र के अभियान और मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम चौंसठ से आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं से। कम से कम चौसठ से आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ा रहा हूं मेरे पढ़ाए उस समय के तो होंगे या नहीं कोई पढ़ने वालों को तो कुछ पता मैं तीन घंटे धूप में खड़ा रहता था पुस्तक लेके मुझसे वही पढ़ सकता था निमसारण में जो तीन घंटे धूप में खड़ा रहे ऐसा पढ़ाया और ऐसे पढ़ने वाले एक भी काम देंगे काम कौन दे रहे है मालूम है काम वो दे रहे हैं जितेन्द्र महापा जी आप जानते आप भी जानते पंद्रह मिनट समय दिया एकांत एक में कहा कि ये दर्शन है ये विज्ञान है इसको व्यवहार में उतारना उतार के दिखा दो काम करके ला दिए फिर उनको पंद्रह मिनट समय दिया दर्शन यह कहता है दर्शन को विज्ञान उतारिए विज्ञान को व्यवहार यंत्र का मूल होता है स्वामी जी तंत्र प्रोसेस प्रक्रिया मेथड जो यंत्र का रूप धारण करता है जिसके आधार पर यंत्र की रचना होती है उसका नाम होता है तंत्र और तंत्र के मूल में होता है मंत्र मंत्र को जो तंत्र का तंत्र को जो यंत्र का रूप दे सके वो तांत्रिक होता है मांत्रिक होता है यांत्रिक होता है होता है या नहीं श्री विद्यार्थी में इसी प्रकार से वो लोग मरने के लिए तैयार काम दे रहे हैं और जो तीन तीन घंटे पढ़ते हैं उनमें कोई सा काम नहीं देगा क्या है इनको सुनने का व्यसन हो गया और एक आतंकवादी क्या सामान्य घिरकी देने वाला झिरकी देने वाला वृंदावन में आ जाए सबसे पहले आप लोगों को छोड़कर जो कथा है घर में भकेंगे कुंडी बंद कर क्या स्थिति हो गई इसीलिए अभयम कहा गया तो हमने संकेत किया यहां बहुत बढ़िया व्यावहारिक तथ्य किया गया कहा किसकी प्रधानता होगी पुरुष जो नाम दिया गया वो पुरुष की उपाधि होने के कारण और जो क्षर अक्षर नाम दिया गया उपाधि की प्रधानता से कहीं उपाधि की प्रधानता से और कहीं उपहित की प्रधानता से नाम हो गया तो पुरुष भी नाम है उन्हीं का उन्ही का नाम क्षर अक्षर भी है क्षर अक्षर से उप ही चेतन का नाम विक्षर हो गया अक्षर हो गया तो इसका अर्थ है व्यवहार की सिद्धि का भी दर्शन के साथ ताल मिला हर हर बाद